प्रश्नोपनिष् शांक्य प्रश्नतीन प्राणोत्क्रमण का प्रकार अथकोर्धम उदान पुण्य नुण्य लोक नयती पापेन पाप उभाभ्यामे मनुष्यलोक तथा इन सब नाड़ियों में से सुषुमना नाम की एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला वायु जीव को पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य पुण्यलोक को और पाप पापकर्म के द्वारा पापमय लोकों को ले जाता है तथा पुण्य पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा उसे मनुष्य मनुष्यलोक को प्राप्त कराता है अथ यातु तो तैयक शता नाड़ीनाम मध्य ऊर्धा सुषुमनाख्या नाड़ी तैक्योर्ध वायुरापाद, तलमस्तक वृत्ति, संचरण पुण्यन कर्मणा शास्त्र विहितेना विहितेन पुण्य लोक देवादीस्थनलक्षण नयती प्रापयती पापेन तद्विपरी पाप नरकोनियादीलक्षण उभाभ्याम सम्रधाभ पुण्यपापाभ्या मनुष्यलोक अनुवर्तते तथा उन १०१ नाड़ियों में से जो नामनी एक एक नाड़ी है उस एक के द्वारा ही ऊपर की ओर जाने वाला वाला तथा चरण से मस्तक पर्यंत संचार करने उड़ान वायु जीवात्मा को पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्म से देवादिस्थान रूप पुण्य लोक को प्राप्त करा देता है तथा उससे विपरीत पाप कर्म द्वारा पाप लोक यानी तिर आदि नरक को ले जाता है और समान रूप से प्रधान हुए पुण्य पाप रूप दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा वह उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है यहाँ नयति इस क्रिया की सर्वत्र अनुवृत्ति होती है बाह्य प्राणादि का निरूपण आदित्योह बाह्य प्राण उदीयत सैनम चाक्षुष प्राण मनु पृथिव्याता सैसा पुरशाष्टभ्यारा जलाकाशायन निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है यह इस चाक्षुष नेत्रेन्द्रिय प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण किए हुए हैं इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्याप्त है आदित्यो हवई प्रसिद्धो यदि यदिदतम बाह्य प्राणः स एस उदयत्युद्छति एस हेनम आध्यात्मिकम चक्षुसि भवम चाक्षुषम प्राणम प्रकाशे प्रकाशेनागृहणपलब्ध चक्षुष आलोक कुर तथा प्रसिद्धा पुरुषस्य पृथिव्याभिमा यद्धा सैषा पुरुष सेपन अवृत्तिमस्भ्या वशीकृत्याद्वापकर्षण्रह क्यों वर्तत अन्यथा ही शरीर गुरुवात् पते सवकाशे ओदगछेत यह प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदैवत बाह्य प्राण है वही यह उदित होता है ऊपर की ओर जाता है और यही इस आध्यात्मिक चाक्षुष नेत्र स्थित प्राण को चक्षु में जो हो उसे चाक्षुष कहते हैं प्रकाश से अनुग्रहित करता हुआ अर्थात रूप की उपलब्धि में नेत्र को प्रकाश देता हुआ उदित होता है तथा पृथ्वी में जो उसका प्रसिद्ध अभिमानी देवता है वह पुरुष के अपान अर्थात अपान वृत्ति का अवष्टभ आकर्षण करके यानी उसे अपने अधीन कर स्थित रहता है तात्पर्य यह है कि नीचे की ओर आकर्षण द्वारा उस पर अनुग्रह करता हुआ स्थित रहता है नहीं तो शरीर अपने भारीपन के कारण गिर जाता अथवा अवकाश मिलने के कारण उड़ जाता यदे यदि तराब् दृथिव्योर्य आकाशस्थस्थो वायु आकाश उच्यते समानः समानम् अनुृहना वर्ततराशस्थायात च जो बाह्यो वायु स सा व्यासाम जानो ज्ञानमनुगृृहण वर्तत इन द्योलोक और पृथ्वी के अंतर मध्य में जो आकाश है उसमें रहने वाला वायु भी लक्षणावृत्ति से मंच कहे जाने वाले मंचस्थ व्यक्तियों के समान आकाश कहलाता है वही समान है अर्थात समान वायु को अनुग्रहित करता हुआ स्थित है क्योंकि मध्य आकाश में स्थित होना यह समान वायु के लिए भी बाह्य वायु की तरह साधारण है तथा साधारणतः जो बाह्य वायु है वह व्यापकत्व में शरीर के भीतर व्याप्त हुए ब्याणवायु से समानता होने के कारण व्यान है अर्थात ज्ञान पर अनुग्रह करता हुआ वर्तमान है तेजो हवा उदान तस् उपशांत तेजा पुनर्भव इंद्रिय मनसी संप्यम लोक प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज ही उदान है अतः ते जिसका तेज शारीरिक उष्मा शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को अथवा पुनर्जन्म के देहभूत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है यदा ह वै प्रसिद्ध साम्यम तेजस्तरी उदान उदान वायुम्हाती स्व प्रकाशे नेत्यभिप्राय यस्मातेजस्वभाजोनुगृहत उत्क्रांति करता जदा लौकिकः पुरुषः उत्क्रांतिकर्ता भवति लौकिकशवश स्वाभाविक तेजो मज य सह तदा तम क्षियुष मुमूर्षुम प्रतिपद्यते कथम् प्रतिप्यते मनसि सहेन्द्रियमनसी संपद्यम प्रसद्भिवागा जो आदित्य संगत प्रसिद्ध बाह्य सामान्य तेज है वही शरीर में उड़ान है तात्पर्य है कि वही अपने प्रकाश से उड़ान वायु को अनुग्रहित करता है क्योंकि उत्क्रमण करने वाला उड़ान वायु तेज स्वरूप है बाह्य तेज से अनुग्रहित होने वाला है इसलिए जिस समय लौकिक पुरुष उप शांत तेजा होता है अर्थात जिसका स्वाभाविक तेज शांत हो गया है ऐसा होता है उस समय उसे छीणायु मरणासन समझना चाहिए वह पुनर्भव यानी देहांतर को प्राप्त होता है किस प्रकार प्राप्त होता है इस पर कहते हैं मन में लीन प्रविष्ट होती हुई वाघादि इंद्रियों के सहित वह देहांतर को प्राप्त होता है मरणकालिक संकल्प का फल मरणकाले काले मरण काल में य चित्तस्तेज स प्राणमायाति प्राणस्तेज साुक्त सहात्मना यथा संकल्पित लोकम नयती इसका जैसा चित्त संकल्प होता है उसके सहित यह प्राण को प्राप्त होता है तथा प्राण तेज से उदान वृत्ति से संयुक्त हो उस भोक्ता को आत्मा के सहित संकल्प किए हुए लोक को ले जाता है भवति यच्चि सह चित्न सल मुख्य प्राण मरणकाले वृत्ति मुख्यप्राणवृत्तिमा मरण काले क्षीणेन्द्रीय सन्मुखया प्राणवृत्वतद्विवदी जैत उसी जीवती इसका जैसा चित्त होता है उस चित्त संकल्प के सहित ही यह जीव इंद्रियों के सहित प्राण अर्थात मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त होता है तात्पर्य यह कि मरण काल में यह प्रक्षीण इंद्रिय वृत्ति वाला होकर मुख्य प्राण वृत्ति से ही स्थित होता है उसी समय जाति वाले कहा कहते हैं कि अभी श्वास लेता है अभी जीवित है इत्यादि स प्राणस्तेज सोदन वृत्तिया युक्त संसहात्मना स्वामीना भोक्ता चुनावृत्व युक्त प्राणस्थ पुण्यपापकर्म वसाद्यथा सकता यथा प्रेत लोकम नयति प्रापय वह प्राण ही तेज अर्थात उदान वृत्ति से संपन्न हो आत्मा भोक्ता स्वामी के साथ होता है तथा उदान वृत्ति से संयुक्त हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीव को उसके पाप पुण्यमय कर्मों के अनुसार यथा संकल्पित अर्थात उसके अभिप्राय अनुसारी लोकों को ले जाता प्राप्त करा देता है या एवं विद्वान प्राणम वेदन हास्य प्रजाहीते मृतोती तदे सश्लोक जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती वह अमर हो जाता है इस विषय में यह श्लोक है यह यहाँ यथोक्त विशेषण विशिष्ट उत्पत्ति प्राण वेदजाती तदम फलम एहिक मास्मक चोच्य न हास् नैवा विदुष प्रजा पुत्र पुत्रपौत्रादील हेते, पतिते छिध्यते शरीरे प्राण प्राणसयुज्य तथा मृतो मरणधर्माती तदेतस्थे संक्षेपाधायक एष श्लोको मंत्रो जो कोई विद्वान पुरुष इस प्रकार उपरयुक्त विशेषणों से विशिष्ट प्राण को उसके उत्पत्ति आदि के सहित जानता है उसके लिए यह लौकिक और पारलौकिक फल बतलाया जाता है इस विद्वान के पुत्र पौत्रादि रूप प्रजाहीन उच्छिन्न अर्थात नष्ट नहीं होती तथा शरीर के पतित होने पर प्राण प्राणसायुज्य को प्राप्त हो जाने के कारण वह अमृत अमरण धर्मा हो जाता है इस विषय में संक्षेप से बतलाने वाला यह श्लोक यानी मंत्र है उत्पत्तिमायातिम स्थानम प्रभु विभुत्व चिव पंचधाम अध्यात्म थाणस विद्याया अमृतमश्नुते विद्यामृतमश्नुत इति प्राण की उत्पत्ति आगमन स्थान व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद से पांच प्रकार की स्थिति जानकर मनुष्य अमृत्व प्राप्त कर लेता है अमृत्व प्राप्त कर लेता है उत्पत्ति पर प्राणसाति आगमनम मनोकृते शरीरे स्थानेषु मनोकृतेना शरीर स्थान स्थिति चाहूपस्थास्थनसु विभुत्व स्वाम्यम सम्राटीव प्राणवृत्ति पंचदार बाह्य मेंदूपेण अध्यात्म चक्षुराद्याण विज्ञायेवम् विज्ञाव प्राणमृत अस्नुत इति इति प्रश्नार्थ निर्वचन प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति आयति मन के संकल्प से इस शरीर में आगमन स्थान पायु उपस्था में स्थित होना विभुत्व सम्राट के समान प्रभुत्व यानी प्राण के वृत्ति भेद को पांच प्रकार से स्थापित करना तथा आदित्यादि रूप से बाह्य और चक्षु आदि रूप से आंतरिक स्थिति इस प्रकार प्राण को जानकर मनुष्य अमृत प्राप्त कर लेता है यहाँ विज्ञा या मृतम इस पद की द्विरुक्ति प्रश्नार्थ की समाप्ति सूचित करने के लिए है इति श्रीमद् परमहंस परिभ्राजिकाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कृत प्रश्नौपनिषद्भासी तृतीय प्रश्न